Rocky, all of us. नमस्कार आप 90 FM. में 90.4 तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन आपका बहुत-बहुत स्वागत है और गीतांजलि राव ग्रुप में मुंबई से हमारे साथ सभी विद्यार्थी जुड़ रहे हैं और ओपन राउंड में अपनी अपनी ऑडिशन दे रहे हैं तो अभी कौशिक सोनी हमारे बीच में है कौशिक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस ओपन राउंड में तरंग में और मैं चाहूंगा की आप अपने बारे में बताइए तो मैं आईटी प्रोफेशनल हूं और मैं मुंबई में रहता हूं और मुझे संगीत का बहुत शौक है वैसे मैं आर्ट से जुड़ा हूं हुटिंग मिमिक्री सिंगिंग ये सब मैं बहुत करता रहता हूं एज ए हॉबी तो आज भी मैं एक गाना प्रस्तुत करूंगा ऑडिशन के लिए ओके कौशिक जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने बारे में बताने के लिए और मैं चाहूंगा ओपन राउंड में आप एक मुकड़ा एक अंतरा आपका पसंदीदा गाना हमें सुनाइए चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले आ के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के तले सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे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 कभी धूप खिले कभी छाव मिले लंबी सी डगर न खले जहा गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के तले थैंक यू ओके okay, कौशिक बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स को आपकी आवाज़ अच्छी लगी हो तो कौशिक सोनी लिख के भेज दीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर कौशिक बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक थैंक यू तरंग रंग सब मिलकर गाय हरंग हाँ तरंग मधुब नाटी पर फोरे में दांटी पण फोरे सब नमस्कार आप सुन रहे कंपटीशन में हमारे साथ मुंबई से ग्रुप जुड़ा हुआ है अभी प्रमोद कुमार हमारे बीच में है पिछले इवेंट में भी वो हमारे साथ थे तो प्रमोद कुमार आप अपना पसंदीदा गाना हमें सुनाइए ओपन ऑडिशन में hmm, मेरे मह तुझे, मेरी मोहब्बत की कसम मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम फिर मुझे नी आखों का सहारा दे दे ओ या हुआ रंगीन नजारा दे, दे मेरे महबूब तुझे मेरी मुह की कसम मेरे महबूब तुझे भूल सकते नहीं आंखें वो सुहाना मंजर जब तेरा कुण्ण मेरे इश्क से टकराया था और फिर राह में बिखरे थे में मैं वो नग में तेरी आवाज को दे आया था दिल को उन्हें गे तो का सहारा दे दे मेरा खोया हुआ रंगे जार दे, दे मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम मेरे महबूब तुझे थैंक यू सर ओके okay, प्रमोद बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छा गीत आपने सुनाया है आशा करता तो हूँ हमारे सभी लिस्नर्स को आपकी आवाज पसंद आए और आपके लिए ओट करें जी हाँ प्रमोद की आवाज़ अच्छी लगी हो तो जरूर प्रमोद कुमार लिख के सेंड कीजिए चौरानबे चौदह चौरा पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर ओके okay, प्रमोद बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बेस्ट ऑफ लक थैंक यू सर तरंग सुरों की सब मिल नमस्कार आप आप सुन रहे हैं एफएम तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में सभी श्रोताओं का बहुत-बहुत स्वागत है और मुंबई से एक ग्रुप हमारे साथ जुड़ रहा है ओपन ऑडिशन में गीतांजलि राव का तो अभी खुशबू सोमानी हमारे बीच में है खुशबू आपका बहुत बहुत स्वागत है ओपन राउंड में और मैं चाहूंगा की आप अपने बारे में बताइए मैं खुशबू हूँ मेरा मैं इंजीनियर हूँ My husband is is and he working with ओके खुशबू okay, बहुत बहुत स्वागत है आपका और हमारे इस ओपन राउंड में आपका बहुत स्वागत है एक पसंदीदा गाना आपका अपना हमें सुनाइए एक मुकड़ा एक अंतरा उतारने होंगे मुस्कुराऊँ कभी तो लगता है जैसे होटो पे कर्ज रखा है तुझसे ना नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ खुशबू सोमानी बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुनाए हैं आशा करता हूँ हमारे सभी लिस्नर्स को आपकी आवाज़ अच्छी लगी हो तो जरूर मैं कहना चाहूंगा लिसनर से कि खुशबू लिख के सेंड कीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर ओके खुशबू सोमानी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू सो मच बेस्ट ऑफ लक तरंग रंग सब मिलकर गाएं गायेंगे हाँ तरंग और गाएंगे गाएंगे सब मिलकर तरंग मैं हूँ अनूप जलोटा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 ओके okay, नमस्कार आप सुन रहे में ओपन राउंड में हमारे साथ स्वेता जी हैं है्वेता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद रमेश भाई और मैं चाहूँगा कि एक मुकड़ा एक अंतरा आपका पसंदीदा गाना हमारे सभी श्रोताओं को सुनाइए जरूर आज जो हम गीत सुनाने वाले है वो एक पुरानी फिल्म नीत पराई का है हाँ। अजीत दासता है ओके तो ये गीत हम सुनाने वाले हैं अभी है। सुनाते हैं थैंक यू अजीब दासता है कहा शुरू कहा खत्म ये मंजिल हैं कौन सी न अजीब दसताही कहा शुरू कहा खत्म ये मंजिल है कौन से नवो समस्त की नोबार के तुम्हें कि तुम किसी की दूर हो गई मुबारक तुम किसी की दूर हो गई किसी के इतने पास हो ये सबसे दूर हो गए अजीब दासता ही शुरू कहा कतम ये मंजिले है कौन न वो समझ सके न नजीब दासता है श्वेता okay, जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को आपकी आवाज़ पसंद आए स्वेता लिख के भेज दीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर ओके okay, श्वेता जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक सुरति आप FM, आप एफएम तरंग डिजिटल में सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। ओपन रॉन्ड में मुंबई से हमारे साथ सभी पार्टिसिपेंट जुड़ रहे हैं। अभी सागर हमारे साथ हैं। सागर अपने बारे में बताइए हेलो आई एम सागर एंड एंड मैं एक आईटी प्रोफेशनल ओके okay, सागर बहुत बहुत स्वागत है आपका ओपन राउंड में और मैं चाहूंगा एक मुखड़ा एक अंतरा आपका पसंदीदा गाना हमें सुनाइए जी ओ जीना जीना जीना रे गुलाल मैं तेरी चू न रिया नजी नज नारी उड़ा भुलाहरा रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का रंग तेरी जीत का लाए ला रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का माइ तेरी चून रिया लहराय जब जब पे उठा सवाल मा तेर चून रिया लहराय जीना जी ना गुला मा तेर चूनरिया लहराय जग से हारा नहीं मैं मुझसे ही हारा एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा सिताराह मायरे मायरे मुझसे ही रूठी मे ओ मेरी छाय है तेरा मैं तेरी चून रिया लहरा जीना जीना रे पूरा गुला मैं तेरी चून लहराई जब जब मुझ पे उठा मैं लहराए okay, सागर बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद बहुत शुक्रिया ही खूबसूरत गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ आपकी आवाज सभी को पसंद आए और सागर की आवाज अच्छी लगी हो तो सागर लिख के सेंड कीजिए चौरानबे 14 15 14 15 इस नंबर पर सागर बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक थैंक यूरी मच थैंक यू सो मच बाय तरंग सुरों के सब मिलकर गाओ हां तरंग ओ डरडियो मत बनना 90.4 90.4 गाएंगे सब कार आप FM, आप 90.4 एफएम तरंग डिजिटल कंपटीशन में सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मुंबई से हमारे साथ सभी पार्टिसिपेंट जुड़ रहे हैं गीतांजलि राव के एस ग्रुप में तो प्रकाश पांडे हमारे बीच में हैं जिनको हमने पहले भी सुना था आज भी सुनेंगे तो प्रकाश पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत है और एक मुकड़ा एक अंतरा आपका पसंदीदा गीत ओपन ऑडिशन में सुनाइए yes, बफाई का ये गंभीर उठाऊंगा तूने किया मैं किसी को बताऊंगा तुझसे बड़ी दूर बड़ी दूर, बड़ी दूर बड़ी दूर चला जाऊंगा तेरी पे बफाई का ये गंभीर उठाऊंगा तूने किया जो ना मैं किसी को बताऊंगा सोनिया तुझसे बड़ी दूर बड़ी दूर बड़ी दूर चला जाऊंगा तूने मेरा प्यार छीना दिल मेरा तोड़ा बनू किसी और कामे ऐसा न छोड़ा तेरे ख्यालों में ही मैं मैं दिन दिन बिताऊंगा बिताऊंगा थैंक यू सर ओके प्रकाश धन्यवाद शुक्रिया अच्छा गीत आपने प्रेजेंट किया है आशा करता हूँ आपकी आवाज़ सभी को पसंद आया और मैं चाहूंगा लिस को आपकी आवाज़ अच्छी लगी हो तो प्रकाश पांडे लिख के सेंड कीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह इस नंबर आरोप ओके प्रकाश पांडे बेस्ट ऑफ लक थैंक यू सो मच सुन रहे हैं और अभी लाइन पर बने हुए हैं दीपक नारायण जी जोशी तो दीपक नारायण जी अपने बारे में बताइए मैं मैंने और मैं ट्वेंटी में बॉम्बे के रहने वाला हूँ ओके okay, दीपक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और ओपन राउंड में एक बहुत ही खूबसूरत गीत जो आपका पसंदीदा है वो हमें मोकड़ा एन अंतरा शॉर्ट में सुनाइए स्वागत है। मेरे तू तो फिर भी मेरा प्यासा इरे भी मेरा मन प्यासा बरसों सो बीत गए हमको मिले पिछड़े अब सोचूं तुम्हें याद नहीं है अब सोचूं नहीं ही सावन के जूले मन संग आख में चौली खेले आशा और निराशा फिर भी मेरा मन प्यासा मेरा मन प्यासा। ओके okay, दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को आपकी आवाज़ पसंद आए तो मैं चाहूंगा पसंद आए तो दीपक नारायण जी जोशी लिख के सेंड कीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर और दीपक नारायण जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका एंड बेस्ट ऑफ लक थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू वेरी मच सब मिलकर गा हतरंग ओ डरडियो मत बन नटी पाटफोरे पे नटी पाटफोरे पे गाएंगे सब मिलकर गाएंगे तरंग सुरोती